अद्वैताचार्य एक आदर्श भक्त को किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों को अपने घर निमंत्रित करना चाहिए इस विषय में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अगर किसी गृहस्थ भक्त के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन हैं धन संपत्ति है तो उसे कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के उन भक्तों को अपने घर बुलाना चाहिए जो पूरे संसार में प्रचार कार्य में लगे हुए हैं और एक उत्सव मनाना चाहिए घर में जिसमें प्रसाद वितरण हो कृष्ण के विषय में कथा हो दिन में और शाम को कम से कम तीन घंटे कीर्तन हो ये प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत आंदोलन के हर केंद्र में होनी चाहिए इस तरह से प्रतिदिन संकीर्तन यज्ञ का आयोजन किया जाना चाहिए श्रीमदभागवतम में 11 ग्यारहवें स्कंद के पांचवें अध्याय के बत्तीसवें श्लोक में संकीर्तन यज्ञ के इस प्रतिदिन करने को इस जो कलयुग चल रहा है उसके लिए विशेष रूप से संस्तुत किया गया है यज्ञ संकीर्तन प्रायती ही व्यक्ति को चाहिए कि वो चैतन्य महाप्रभु और उनके जो चार संघी हैं पंच उनकी आराधना करें प्रसादम वितरण करके और ये संकीर्तन का आयोजन करके सब मिलकर के भगवान का नाम जप करके वस्तुतः ये जो यज्ञ है ये इस कलयुग के लिए सर्व सर्वाधिक संस्तुत यज्ञ है इस समय ये जो युग है उसमें अन्य जो यज्ञ है वो संभव नहीं है लेकिन ये जो यज्ञ हैं वो हर जगह हर स्थान पर बिना किसी समस्या के आयोजित किया जा सकता है ओम ज्ञान येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचतन्य मनोभीषम स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदातिक वंदेह श्रीगुश्युत पदकमल श्रीगु वैष्णवा श्रीूपं साहगण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत परीजन सहित कृष्ण चैतन्य कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान लिताशाखाता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु शिवा निनंदीअतगदाधर भक्त गौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे आज एक बहुत विशेष दिन है आज अद्वैत आचार्य के आज के दिन अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे लगभग 500 साल पहले कौन है अद्वैत आचार्य हम लोग प्रतिदिन पंच प्रणाम मंत्र बोलते हैं याद है किसी को क्या है पंच प्रणाम मंत्र हाँ तो ये पंच प्रणाम मंत्र है अर्थात अर्थ ये जो प्रणाम करने का मंत्र है किनको पंच को तो यहाँ पर श्री श्री राधा कृष्ण हैं और फिर यहाँ नीचे नरसिंह भगवान हैं और उधर जो फोटो है वो पंच तत्व का फोटो है उसमें पांच व्यक्ति हैं सबसे केंद्र में जो है वो है श्री श्री बोली बोली कृष्ण चैतन्य उनका नाम चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण चैतन्य फिर उनके दही बात बा, हाथ की तरफ चैतन्य महाप्रभु के दाहिने हाथ की तरफ कौन है नित्यांत हम शाम को जो आरती गाते हैं उसमें क्या गाते हैं दक्षिण है नाए दक्षिण बंगाली में दक्षिण को बोलते हैं दक्षिण तो दक्षिण है नितयचंद चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण में दक्षिण में वो सीधे हाथ की तरफ वो नित्यान्त प्रभु हैं निकटे अद्वैता और फिर निकट में अद्वैताचार्य तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले चैतन्य चैतन्य महाप्रभु केंद्र में है उसके बाद नित्याम प्रभु है और उसके बाद में जो है वो है अद्वैत आचार्य फिर आ, उल्टे हाथ की तरफ में गदाधर और उसके पास फिर श्रीनिवास तो ये पांच जो है इनको पांच पंच तत्व ये तत्व तत्व मतलब एक तात्विक वस्तु ये पांच तत्व हैं पंच तत्व तो चैतन्य महाप्रभु उनकी शक्तियां उनके अवतार जीव ये सब पंच तत्व हैं पांच तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए पांच सौ वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में जब आते हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं तो हमेशा भगवान जब आते हैं तो साथ में अपने जो नित्य पार्षद हैं उनके साथ में आते हैं क्योंकि भगवान की लीला में जो भाग लेते हैं अंतरंग रूप से वो सब उनके नित्य पार्षद होते हैं नित्य पार्षद मतलब वो आध्यात्मिक जगत में सब के साथ में भगवान यहाँ अवतरित होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु यज्ञ संकीर्तन प्राय आ, आ, अपने सभी पार्षदों के साथ में भगवान आते हैं संगोपांगास्त्र संग उनके संग उपांग जो भी उनके पार्षद है उनके साथ में चैतन्य महाप्रभु तय होते हैं तो ये जो पांच हैं चैतन्य महाप्रभु और चार ये जो हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं फिर नित्यान् प्रभु बलरराम हैं चैतन्य महापुर कृष्ण नित्यान्भु बलराम हैं नित्यान है, फिर अद्वैताचार्य है, वो महाविष्णु के अवतार हैं फिर गदाधर जो हैं वो श्रीमती राधा रानी के जो भाव हैं उसके अवतार हैं द्युति और फिर शिवाज जो हैं वो जीव तत्व है वो नारद मुनि के अवतार हैं तो इस प्रकार से ये पंच तत्व हैं तो अद्वैताचार्य का आज आविर्भाव दिन है अद्वैताचार्य महाविष्णु है महाविष्णु महा अर्थात कौन तीन विष्णु है जो इस संसार के सृजन में और पालन में संहार में सारा जो आयोजन करते हैं वो विष्णु के तीन रूप है एक है महाविष्णु दूसरे गर्भवत काशाही विष्णु और तीसरे शिवकाशाही विष्णु तो आपने देखा होगा एक फोटो जिसमें कि भागवत में भी देखा होगा भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं लेटे हुए हैं और उनके शरीर के रोम छिद्रों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं तो वो है महाविष्णु जो जो समुद्र जिसमें वो लेते हैं उसको बोलते हैं कारण समुद्र कारन समुद्र कारण और उनके रोम छिद्र से ये सब ब्रह्मा निकलते हैं तो वो है महा, वो अद्वैताचार्य वो महाविष्णु है जो यहां पर अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के साथ जब चैतन्य महाप्रु जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो उस समय में महाविष्णु उनकी लीला में भाग लेने के लिए उनकी सहायता करने के लिए भगवान कृष्ण की सहायता करने के लिए अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट तो होते हैं और नित्यान प्रभु जो है वो बलराम हैं कृष्ण बलराम तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और नित्यान प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले चैतन्य महाप्रभु के प्राकृत्य से पहले अद्वैत अद्वैताचार्य बंगाल में शांतिपुर वहां पर भगवान का आह्वान किए चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किए तो आ, गंगाजल और तुलसी गं, गंगाजल और तुलसी दल हाँ, शालिग्राम शिला को अर्पित करते हुए प्रार्थना किए कि भगवान आप अभी अवतरित हों ये कलयुग की बहुत खराब स्थिति है सब पापाचार में लगे हुए हैं इनका उद्धार करने के लिए कृपया आप अवतरित हों ऐसी प्रार्थना अद्वैताचार्य ने की लगातार हम्म और उनकी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित होते हैं इसके अनेक कारण हैं पर उसमें से एक प्रमुख कारण है कि कलियुग के अंदर जो आ, आ, युग धर्म है वो ये है संकीर्तन संकीर्तन बाकी और कोई यज्ञ विधि संभव नहीं है इस युग में केवल संकीर्तन यज्ञ ही संभव है तो यज्ञ मतलब क्या यज्ञ मतलब क्या यज्ञ या यज्ञ सामान्य कहते हैं सामान्य रूप से हम जब यज्ञ की बात सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई अग्नि कुंड है और उसमें कुछ हम आहुति देते हैं वो यज्ञ का एक रूप है लेकिन यज्ञ का मूल अर्थ है भगवान विष्णु को अपने कर्मों को कर्मों के फलों को समर्पित करना भगवान विष्णु की आराधना करना उसको यज्ञ कहते हैं यज्ञों वही विष्णु हूं भगवान विष्णु का एक और नाम यज्ञ भी है तो मुख्य रूप से यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु भगवान विष्णु भगवान कृष्ण ही हैं लेकिन वो वो अवतार हैं भगवान कृष्ण का जो इस भौतिक जगत के सृजन पालन से संबंधित है अवतार है तो इसलिए इस बहुत ही जगत में सभी मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि वे भगवान विष्णु की आराधना अपने कर्मों से कर्मों के फलों से करें जो नहीं करता है वो मनुष्य नहीं है जो नहीं करता है वो मनुष्य नहीं है यह येषम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम भजंती अवजानती स्थानात भ्रष्टात पतंती अथा क्योंकि सभी मनुष्य जो अलग अलग वर्ण के हैं वो सभी भगवान महाविष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं और उनके शरीर के ही एक एक अंग हैं तो जैसे शरीर के हर अंग का कर्तव्य है कि वो पूरे शरीर की सेवा करे उसी प्रकार से हर मनुष्य क्योंकि वो भगवान के शरीर का अंग है इसलिए उसका कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे यदि कोई शरीर का अंग बीमार हो जाता है और सेवा नहीं करता है शरीर की तो उसको काट के फेंक देना पड़ता है उंगली है लकवा पैर खराब हो गई उंगली कुछ काम की नहीं कुछ तो बेकार है तो इसी प्रकार से जो भी मनुष्य भगवान विष्णु की आराधना नहीं करता है उनको उनकी शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार उनकी पूजा नहीं करता है चाहे भले ही वो भौतिक इच्छाओं से अभी मुक्त ना हो शुद्ध भक्त ना हो ठीक बात है वो जरूरी सब सब मनुष्य शुद्ध भक्त हो धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं लेकिन कम से कम हर व्यक्ति को हर मनुष्य को ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान है विष्णु भगवान हैं हम उनके हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं और इसलिए हम उनके अंग हैं और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों से कर्मों के फलों से उनको आ, उनको संतुष्ट करें है ना इसी से ही हमारी जो भी है भौतिक अगर उनकी भौतिक जगत में आ सकती है तो भौतिक जगत की जो भी चीजें हमें प्राप्त करनी है उसका उसके लिए हमें जरूरी है कि हम महाविष्णु को विष्णु को प्रसन्न रखें प्रसन्न करें ये हमारा कर्तव्य है और भक्त हैं तो भक्त तो भगवान आ, सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं आ, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा भी करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं उनको परोक्ष रूप से यज्ञ विधि के द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए अगर वो नहीं करते हैं तो वो अपने मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनको अगले जीवन में मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला जो भी व्यक्ति जो भी मनुष्य है लेकिन अगर वो भगवान को स्वीकार नहीं करता है और विधि विधान के अनुसार उनकी पूजा नहीं करता है उनकी अवहेलना करता है तो फिर उसको द्वार से मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा ये शास्त्र का विधान है तो ये जो भगवान की जो पूजा करने की जो विधि है इस भौतिक जगत के अंदर के सभी लोगों के द्वारा वो है यज्ञ उसको यज्ञ कहते हैं इसलिए यज्ञ करना वो मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है हर व्यक्ति के लिए यज्ञ करना जरूरी यज्ञ मतलब वो तरीका जिससे विष्णु की पूजा हो विष्णु भगवान की आराधना हो तो हमारे पूरे वैदिक समाज के अंदर चाहे कोई ब्राह्मण है चाहे कोई वैश्य है चाहे कोई क्षत्रिय है वैश्य है शुद्र है तो आ, सभी पूरा समाज जो है वो विष्णु या कृष्ण की पूजा के इर्द गिर्द बना हुआ है ये सारे वर्ण इसी तरफ से बने हुए हैं हमारी जो रीति रिवाज भी बने हैं वैदिक शास्त्रों के अनुसार वो इस प्रकार से बनाए गए हैं शास्त्रों में दिए गए हैं जिससे कि हर व्यक्ति यज्ञ में सम्मिलित हो जैसे ब्राह्मण हैं तो अभी ब्राह्मण जो है वो अः यज्ञ संचालित करते हैं तो उसमें उनके यजमान होते हैं क्षत्रिय हैं वैश्य व उनके यजमान होते हैं उनके ऑन बिहाफ उनके यजमान समझते हैं ना यजमान हम बोलते हैं यजमान है। तो उनके लिए वो विष्णु की पूजा करते हैं आ, अलग अलग यज्ञ संपन्न करते हैं आ, ऐसे शूद्र भी हैं तो उनका भी मंदिर है विष्णु मंदिर है तो उनका भी एक विशेष वहां पर भगवान की पूजा में उनका एक कार्य होता है कि उनको जब ये महोत्सव होगा जब ये पूजा होगी तो ये कार्य ये पानी भरने का कार्य ये सफाई का कार्य है ये कार्य है ये उनको करना है ऐसे हर एक व्यक्ति का कार्य दिया हुआ है मंदिर के अंदर भी हा? उसी प्रकार से वो वो पूरा जो मंदिर है वो मंदिर पूरे समाज को दिखाता है मंदिर जो है वो पूरे समाज का एक सैंपल है मंदिर में वहाँ भगवान है और वहाँ हर एक अलग जो फेस्टिवल होते हैं उसमें हर अलग अलग वर्ण के लोगों का स्पेसिफिक ड्यूटी होती है जैसे उडुपी मंदिर है तो वहाँ पर एक फेस्टिवल है उसमें यहाँ पर ये भगवान के विराजने से पहले ये जो मंडप है इसकी इसकी जो लकड़ी इसका सिंहासन जो है वो कारपेंटर लोग जो हैं वो बना के लेके आएंगे ब्राह्मण नहीं कर सकते उस काम को वही करेंगे और वहाँ पर जो सफाई करने का काम है वो उसको क्लीन वो वो एक वर्ण के लोग हैं शुद्र वर्ण के लोग हैं वही उनका उन्हीं को वो कार्य करना है उनकी वो सेवा है ऐसे हर व्यक्ति को सेवा मिली हुई है तो वो ये बात को हमारे अंदर घुसाने के लिए है कि जैसे एक मंदिर है ऐसे ही पूरा बड़ा समाज एक बड़ा मंदिर है समाज में भी केंद्र जो है भगवान है और हर व्यक्ति जो भी अपना कार्य कर रहा है चाहे वो बड़ा ही है चाहे वो कुमार है चाहे वो किसान है हर व्यक्ति का केंद्र भगवान विष्णु है इसलिए गाँव में मंदिर जो है वो उस चेतना को बलिष्ठ करने के लिए है कि हमारा जीवन अंतता भगवान विष्णु को स्वीकार करना कम से कम उनको स्वीकार करना शुद्ध भक्ति नहीं भी हो तो कम से कम उनकी उनको स्वीकार करना कि हमारी जो भी सुख शांति है निर्भर है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के ऊपर चाहे भले हम एक स्तर पे देवी देवताओं की पूजा भी होती है जो लोग भक्त नहीं है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन हर देवी देवता की पूजा में जो शास्त्र के अनुसार होती है उसमें अंतिम जो भगवान विष्णु का आह्वान जरूर किया जाएगा कोई भी कोई भी यज्ञ होगा उसमें विष्णु का आह्वान जरूर किया जाएगा भले ही वो देवी देवताओं के माध्यम से हो पर ये समझ है कि अंतिम जो यज्ञ भूख है जो सारी जो हम अर्पित कर रहे हैं देवताओं के माध्यम से कर रहे हैं पर अंततः वो जा रही हैं सब विष्णु को क्योंकि वो विष्णु जो है सभी के आदि स्रोत हैं तो कम से कम इतना जरूरी तो ये सब यज्ञ विधि है लेकिन अभी आप देखेंगे तो कलयुग में क्या हो स, क्या है कि यज्ञ विधि सामान्य जो यज्ञ विधि है वो संभव नहीं है क्योंकि वर्ण इत्यादि सब चरमरा गए हैं अग्नि यज्ञ जो होता है तो उसमें शुद्ध घी होना चाहिए आजकल लोगों को तो खाने का कहीं शुद्ध घी तो देखने को नहीं है तो यज्ञ में अग्नि में डालने के लिए कहाँ से शुद्ध घी आएगा है ना बहुत मुश्किल होके लिए आजकल शुद्ध घी गाँव में या कुछ गाय है तो फिर भी कुछ संभव है शहर में तो कोई चांस ही नहीं है किसी को शुद्ध की मिलने का है ना उसके बाद में जो मंत्र उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए लेकिन वर्तमान समय में कोई ट्रेनिंग नहीं है तो ब्राह्मण भी उस प्रकार के नहीं है जो शुद्ध उच्चारण कर सके जिनका जीवन इस प्रकार से शुद्ध हो ना बहुत जगह पे तो यज्ञ होता है अग्नि यज्ञ उसमें टी ब्रेक भी होता है ब्राह्मण भी वहीं पे बैठ के अच्छा यज्ञ चल रहा है ठीक है थोड़ा तो सा बीच में टी ब्रेक भी होता है उनका चाय पीते हैं और कहीं कहीं तो बीड़ी भी सुलकाते हैं उसी से ही ऐसा भी होता है यज्ञ की अग्नि से ही <laughs> तो माहौल वर्तमान समय में जो कलियुग का है वो बहुत ही नष्ट भ्रष्ट है तो ऐसी पतित अवस्था में चैतन्य महाप्रभु आए कि ये अभी जो रेगुलर जो सामान्य जो विधि है यज्ञ की वो तो अभी पूरी नष्ट भ्रष्ट हो गई है ऐसी स्थिति में इस कलयुग में जो यज्ञ विधि जो कारगर है जिससे जिससे जो प्रभावशाली है वो है संकीर्तन यज्ञ ये भी एक यज्ञ है क्योंकि इसका उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना इसलिए संकीर्तन यज्ञ यानी कि मिल करके तेज स्वर में अगर भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है तो वो हर व्यक्ति यज्ञ कर रहा है उसमें जो भी सम्मिलित हो रहे हैं इसीलिए शिव प्रुपात एक जगह बोलते हैं कि कोई भी इवन फैक्ट्री भी है इस सिटी में शहर में तो फैक्ट्री के मालिक को चाहिए कि सब लोग जब लेबर लोग आ जाए सब एम्प्लॉयज आ जाए सबसे पहले मिल करके कीर्तन करो सब लोग और उसके बाद में फिर काम शुरू करो और सरकार का ये कार्य होना चाहिए कि सब व्यक्ति जो जैसी भी स्थिति में है कम से कम वो ये संकीर्तन में सब लोग जुड़ें तो सुख शांति भी आएगी भौतिक स्तर पे भी जो सामान्य हमारी जिस शरीर शरीर की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं समय पे बारिश होना ये सब चीजों के लिए भी यज्ञ करना जरूरी है जिस समाज में यज्ञ नहीं होता है उस समाज में भौतिक दृष्टि से भी कभी वो समाज सुख शांति से नहीं रह सकता तो इसलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी और भौतिक आवश्यकताओं की जो आवश्यक जो पूर्ति है उसके लिए भी ये कलियुग के अंदर संकीर्तन यज्ञ होना चाहिए है ना इसलिए जैसे अभी हमारा गांव है जहाँ तो पर नियमित रूप से संकीर्तन होना चाहिए तो अभी इसे तो बात कह रहे हैं हमारे जो केंद्र है वहाँ पर ये स्थापित है कि प्रतिदिन संकीर्तन हो प्रतिदिन कीर्तन होता है आप देखिए सुबह मंगला आरती शुरू होती है वहाँ से हम लोग भगवान सब मिलते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं फिर शाम को मिलते हैं हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं और फिर ये भगवान के बारे में कृष्ण कथा होती है तो ये सब कार्य ऐसे होना चाहिए और प्रभुपात आज के जो तात्पर्य उसमें अद्वैताचार्य का उदाहरण दे रहे हैं अद्वैताचार्य क्या करते थे अक्सर भक्तों को बुलाते थे अपने घर और उत्सव कृष्ण भावना आंदोलन में, में उत्सव बहुत होते हैं एक तो प्रतिदिन लगभग उत्सव जैसे ही है पर कभी कभी विशेष उत्सव है बहुत सारे आचार्यों के आविर्भाव दिन है भाव दिन है, तिरु भाव दिन है। आ, आ, आ, उनका अवतरण का दिन भी उत्सव है और जब वो यहाँ से जाते हैं तो भी उत्सव है <laughs> क्योंकि वो सब भगवान के अंतरम भक्त तो हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं यहाँ है कि कहीं भी है इसलिए वो सब उत्सव है और उत्सव में क्या होता है हमारे यहाँ हर एक जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन उसमें उत्सव कैसे माना जाता है उत्सव मतलब खूब सा कीर्तन हो खूब जम के कीर्तन हो है ना और फिर उसके बाद प्रसाद वितरण और बीच में भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा सुनना ये है हमारा उत्सव ये प्रोटोकॉल है सभी उत्सव का खूब कीर्तन कृष्ण कथा और फिर अंत में प्रसाद ठीक है तो प्रभुपात यहाँ पर लिख रहे हैं कि जिन जिन गृहस्थ भक्तों के पास उनके कर्म फल के द्वारा या विशेष रूप से भगवान की कृपा से यदि धन संपत्ति है रिसोर्सिस हैं संसाधन हैं तो उन्हें ऐसे समय समय पर जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में लगे हुए हैं भक्तगण प्रचारक हैं है ना उनको बुलाना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए उत्सव मतलब कीर्तन होना चाहिए प्रसाद वितरण कृष्ण कथा तो हमारे नरेंद्र जी, जी जो है वो यही कार्य ढंग से कर रहे हैं तो उनके पास संसाधन हैं भगवान ने दिए हैं तो वो हमको यहाँ पर बुला लिए हैं हम लोग तो कई महीनों से यहीं पे ही बैठ करके और हर रोज कृष्ण कथा हो रही है हर रोज कीर्तन हो रहा है और वो हर रोज हमें खूब अच्छे से खिला रहे हैं सब खूब भगवान का भोग लगा करके इमरत जी और नरेंद्र जी दोनों तो ये एक आदर्श उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत भी किया है कि प्रचारकों को बुलाया है उनको पूरी फैसिलिटी दी है प्रचार करने के लिए आप सब लोग भी आ, तो यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं ये बड़ हर्ष के विषय है तो आपके गांव में कई लोग हैं जो इस प्रकार से इस चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को बढ़ाने में आप जुड़ रहे हैं तो आप देखेंगे जितना आप चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ेंगे आ, उतना ही आपका जीवन बहुत आनंददायक हो जाएगा आ, आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी कैसे आध्यात्मिक प्रगति हो रही है तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझना है हमें ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये संकीर्तन है हरिनाम है और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कृष्ण को समझा सकता है इस कलयुग में ये हरिनाम करके प्रचार करके इससे हम प्रैक्टिकली व्यावाहिक रूप में भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ पाएंगे और ये बड़ा आनंददायक आंदोलन है आप देखिए सुबह सुबह हम लोग नाचना शुरू कर देते हैं और सोने तक नाचते रहते हैं <laughs> ऐसा कौन सा आदमी कौन होगा जो संसार में ऐसा नाचता है नाचना तो लोग केवल टीवी में देखते हैं बस दूसरों को नाचते हुए खुद तो कभी नहीं नाचते है ना और जो दूसरों को देखते हैं वो भी पैसा लेके नाचते हैं आप पैसा दे करके दूसरों को देखते हैं नाचता हो बाकी मन सबका करता है कि नाचे लेकिन कोई जिंदगी में नाचता नहीं है या तो शादी में नाचते हैं जिसके बाद सारा दुख शुरू हो जाता है उनका ठीक है शराब पी के नाचते लेकिन हृदय से मन से ऐसा नृत्य जो नृत्य चलता रहे हा? शादी में शराब पी के नाचते अगले दिन सुबह बहुत खराब लगता है पैसा बर्बाद समय बर्बाद सब बर्बाद। जब जब शराब प्रभुपाद अमेरिका गए तो उस समय हिप्पी आंदोलन चल रहा था हिप्पी आंदोलन मतलब अमेरिका के जवान लोग युवतियां युवक अमेरिका के जो बहुत ऐश्वर्य था उस समय अमेरिका में खूब इंद्रिय भोग के संसाधन थे और लेकिन सब लोग का एक ऐसा एक, एक रूटीन था बस जॉब करना है खूब पैसा कमाना है बस यही जीवन तो वो लोग सब युवक युवती लोग इसे ऊब चुके थे तो वो कुछ ढूंढ रहे थे जीवन का इसका कुछ क्या है इसमें ऐसे बस जन्म लो जॉब करो पैसा कमाओ घर बनाओ कार खरीदो और एक दिन मर जाओ जैसा कि आज भारत में हो रहा है वो स्थिति वहां थी तो वो जीवन से पूरा उग चुके थे तो वो लोग कुछ नया चाहते थे कुछ नया और कुछ कुछ जीवन में कुछ कर रहे हैं कुछ क्या करना है यहाँ पर लेकिन उनको कई मार्गदर्शन नहीं मिला तो भारत में कुछ लोग आए क्योंकि भारत हमेशा से फेमस है के लिए तो भारत में आए और भारत में दुर्भाग्य से बहुत सारे अभी ढोंगी साधु बहुत घूमते हैं है है ना ना चिलम लगा करके ना? अभी साधु की एक पहचान भी ऐसी बन गई है दाढ़ी हो और चिलम लगाते हैं और यही साधु है भितमंगे हो गए है ना ऐसी दुर्भाग्य से ऐसी पहचान बन गई है क्योंकि लोगों ने दुरुपयोग किया ये भगवा वस्त्र का है ना तो वो लोग आए और देखा कि ये और वो भी कुछ गांजा पिए और गांजा पी करके थोड़ा उनको लगा कुछ उड़ रहे हैं जैसे आसमान में तो उनको लगा ये आध्यात्म है कुछ कुछ नया है अनुभव है तो तो ये पूरा फैल गया पाश्चात्य जगत में भी और वो पाश हिप्पी लोग थे उनको म्यूजिक गाना बजाना और नशा करना और उसमें बहुत इन गजा गांजा तक नहीं वो तो और बड़े नारकोटिक्स एलएसडी और हीरोइन और क्या क्या लेते थे और वो लेकर के पूरा कहीं ऐसे उनको दिमाग में ऐसा प्रतीत होता जैसे कि हम कहीं दूसरी दुनिया में पहुंच गए उनको लगता था ये में है और पूरा बिना किसी नियम के स्त्री पुरुष संग ये उन लोगों का जीवन था हिप्पी तो शिला प्रभुपाद जब वहाँ अमेरिका गए तो ऐसे लोगों के बीच में रहकर के शिला प्रभुपात ने आंदोलन शुरू किया वही लोग प्रभुपात से पहले पहले आकर्षित हुए है ना क्योंकि वो लोग कुछ ढूंढ रहे थे नया और प्रभुपात के संपर्क में आते ही उनको लगा कि हाँ ये तो कुछ है तो शिला प्रभुपात के जो सबसे पहले शिष्य थे उन्होंने एक जब प्रभुपात का प्रोग्राम होता था तो उसके लिए एक पैम्फ्लेट छपवाया लोगों को बुलाने के लिए कि प्रोग्राम है संकीर्तन आंदोलन तो उसमें लिखा एक हेडिंग था उसका ऑलवेज स्टे हाई हमेशा से ऊपर उड़ते रहो बोले ड्रग लेते हो आप लोग तो ऊपर तो उड़ते हो लेकिन फिर नीचे गिरना पड़ता है लेकिन आप हमारे प्रोग्राम में आओ हमेशा ऊपर ही ऊपर उड़ोगे कभी नीचे नहीं गिरना पड़ेगा हरे <laughs> तो कृष्ण करेंगे तो हमेशा से आनंद में ही रहेंगे कभी नीचे नहीं आना पड़ेगा शराब पीते हैं तो दो घंटे उसके बाद उसके बाद <laughs> Actually, इसके बाद एक एक फेनोमीना होता है उसको बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट बहुत खराब लगता है उसके बाद पूरा सो तो ये जो आंदोलन है ये हमेशा से आ, सुबह से लेके शाम तक अः आनंद विभोर होकर के जीना सिखाते सिखाने वाला आंदोलन है ये है ना चिंता रहित है ना क्योंकि यहाँ पर भगवान की सेवा में हम लग जाते हैं और और भगवान की सेवा करने में बड़ा मधुरता से ही हम करते हैं है ना कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई कठोर तपस्या करनी है है ना नृत्य करना है भगवान के बारे में सुनना है सुनाना है तो इसलिए बड़ा करने में बड़ा आनंदायक है पहले मैं कभी कभी थोड़ा सा कभी कुछ मन में आता था अध्यात्म तो कहीं जाते थे कि संस्था में तो जनरली कोई संस्था में जाते हैं तो आ, उबला हुआ खाना देते थे तो वो खाना देख करके डर लगता था यार ये अध्यात्म तो बड़ा मुश्किल चीज है तो उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा और कुछ कुछ ऐसी तपस्याएं अलग अलग प्रकार की होती थी लेकिन इसकोन में जब आए तो सबसे पहले हलवा खाने को मिला बहुत बढ़िया मैंने कहा यार ये आंदोलन तो बढ़िया है तो ऐसा हलवा अगर हर रोज मिलेगा तो यहाँ तो रह सकते हैं हम लोग भी गया था मैं चेन्नई गया था एक सबसे पहले मैं पढ़ता था उस समय मेडिकल कॉलेज में तो ऐसे मेरा संपर्क हो गया बात से तो मैं जाने लगा मंदिर तो वहां पर प्रभुपात का उस समय उस साल में ये चल रहा था सौ सोवा वर्ष काट उन्नीस में तो अलग अलग प्रोग्राम आयोजन किए जा रहे थे तो उसमें से एक प्रोग्राम था डिबेट कॉम्पिटिशन तो उसमें अपने कॉलेज की तरफ से हमने भाग ले लिया चौपात के उसमें तो उसमें जीत गए तो जीत गए तो मदुरई से चेन्नई गए नेक्स्ट लेवल के लिए तो फिर वहाँ पर चेन्नई में चेन्नई मंदिर वहाँ से बहुत बढ़िया प्रसाद हम सबको दिया तो बहुत अच्छा लगा मदुरई में भी तो ये आंदोलन अच्छा है खाने को बहुत बढ़िया मिलता है ये अच्छा आंदोलन है और कीर्तन करते हैं खाते हैं अच्छा तो है और फिर धीरे धीरे करते गए तो देखा कि शुद्धि भी हो रही है इंद्रिय संयमन भी हो रहा है जो कि बहुत मुश्किल होता है तो बढ़िया है तो सबसे पहले मैंने सबसे पहला जो मेरे को मिले भक्त उन्होंने मेरे को एक कार्ड दिया अपना विजिटिंग कार्ड उसमें आगे उनका नाम लिखा हुआ था और पीछे लिखा था चैंट हरे कृष्णा एंड चैंट हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे एंड बी हैप्पी ये हरे कृष्णा जब करो और सुखी रहो मैंने कहा अजीब लोग हैं ये लोग मैं सुखी रहने के लिए इतना पापड़ बेल रहा हूँ से इतना पढ़ाई कर रहा हूँ सुखी नहीं हूं ये बोल रहे केवल हरे कृष्णा जब करने सुखी हो जाओ ये कैसा है ये कैसे संभव होगा <laughs> तो सही में नहीं आ रहा है केवल हरे कृष्ण जब करने से कोई कैसे सुखी हो सकता है केवल कुछ बोलने से कैसे कोई सुखी हो सकता है हमारी कल्पना होती है सुखी होने के लिए कार खरीदनी पड़ेगी कुछ कुछ इंद्रिय भोग के साधन खरीदने पड़ेंगे चुटाने पड़ेंगे तब जाके तो सुख मिलेगा कुछ बोलने से कैसे सुख मिल सकता है <laughs> तो मुझे ये समझ में नहीं आया कैसे बोले फिर मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा कुछ प्रश्न थे पूछे पढ़ना शुरू किया तो लोग चलो ट्राई तो करते हैं हरे कृष्णा करके देखते तो है शायद कुछ सच हो तो फिर किया तो फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से वास्तव में ये सच्चे सिद्ध हुआ और उस दिन के बाद से कभी उदासी मायूसी नहीं हुई नहीं तो हम लोग पढ़ते थे वहां 2000 किलोमीटर अपने घर से दूर थे साल में एक बार जाते थे घर तो उदासी होती थी कभी तो ऐसे फिल्म के गाने सुनते थे उदासी हटाने के लिए मुकेश के लेकिन लेकिन हरे कृष्णा आंदोलन में जुड़ने के बाद फिर कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो ऐसे तो हम सब लोग देख सकते हैं हमारे जीवन में हरे कृष्णा आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में जुड़ने से अगर हम पूरा जुड़ेंगे गंभीरता से तो हमारा पूरा जीवन नया जीवन हमको मिलेगा बड़ा आनंदायक सुखमय जीवन हो जाएगा तो ये अद्वैताचार्य हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को आह्वान किया हरे कृष्णुपाद की जाएताचार्य की जाए